Oh धान दर्शन की 22वीं कक्षा विधान दर्शन की प्रथम अध्याय के तृतीय पाठ का 19वां सूत्र चल रहा था जिसमें दहर शब्द को लेकर के चर्चा चल रही थी दहर मतलब परमात्मा और वहां उस वर्णन में जीव पर जो कथन आए हैं उनको लेके जब प्रश्न उठा कि ये तो जीव के बारे में है तो उन्होंने कहा कि नहीं ये उसके लिए नहीं है ये तो परमात्मा के लिए है तो इसी प्रसंग में उन्नीसवें सूत्र में हम देख रहे थे कि बाद के वचनों से उत्तराचेत अगर कोई कहे बाद के वचनों से जीव का संकेत वहां मिल रहा है तो कहें कि नहीं आविर्भूत स्वरूप वस्तु वो तो आविर्भूत स्वरूप के लिए था जीवात्मा के आविर्भूत स्वरूप के लिए था जीवात्मा का जो स्वरूप वहां पर कहा गया प्रजापति और इंद्र के बीच के संवाद के रूप में तो जीव की जागृत अवस्था सुषुप्ति अवस्था स्वप्नावस्था इनका वर्णन करते हुए वहां पर उल्लेख किया गया है और अलग अलग स्वरूप बताया गया है इससे संबंधित जो छादोग उपनिषद का वचन था यह हमने पिछली कक्षा में अंत तक देखा था पृष्ठ संख्या चौहत्तर ऊपर से दूसरी पंक्ति तक कि इति वचने शरीर भिन्नम आत्मानम उपदिष्टवान इससे शरीर से भिन्न आत्मा का कथन कर दिया गया अब जो आगे इस पर इनका विवेचना है चल रही है परंतु यो अत्र आत्मा उपदिष्टः स एव धार इति अभिप्रायन न। तो यहां पर जो आत्मा उपदिष्ट है आत्मा का तो उल्लेख है ये ठीक बात है लेकिन ये जो आत्मा का उपदिष्ट है जो आत्मा वह दहर इसके द्वारा ग्रहित हो ऐसा अभिप्राय नहीं है दहर शब्द से जिस आत्मा का परमात्मा का ग्रहण होने वाला है उसका ग्रहण इन आत्मा वाले संदर्भों से नहीं होगा दहैर शब्द में ये आत्मा गृहित हो इसलिए यह आत्मा का वर्णन नहीं किया गया योत्र आत्मा उपदिष्टा स एव दहर इति अभिप्रायण न यही आत्मा दहर है यह नहीं कहा गया किंतु तम दहराख्यम परमात्मानम संगम्य स सजीवात्मा आविर्भूत स्वरूपा संपत्ति थे तो जीवात्मा का उल्लेख क्यों किया कि यह जीवात्मा उस दहर नामक परमात्मा से संगत होकर के आविर्भूत स्वरूप वाला हो जाता है अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है उसका स्वरूप पूरा प्रकट हो जाता है इसलिए आत्मा का वर्णन बीच में किया गया है या आत्मा का वर्णन दहर के लिए कथन के लिए नहीं है कि दहर इसे कहते हैं। इति प्रतिपादनाएं ही ऐसा आरंभ ये बताने के लिए ही यह लिखा गया है तदिदम स्पष्टते ही इसी को यहां पर स्पष्ट किया गया है। जो हमने वचन पहले भी देखा एवं संप्रसादो ये संप्रसाद अस्मत शरीर परम ज्योतिरूप स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। अब ये परेन परम रूप संपद्य इसके विषय में कह रहे हैं अत्र स्पष्टम ही पर स ज्योति स्वरूप परमात्मा पर का मतलब प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा है जीवात्म भिन्नो निर्दिष्टो यश्च अत्र प्रस्तुत प्रकरणे दहर नामना न प्रस्तुयते और जो यहाँ प्रकरण में दहर के नाम से कहा जा रहा है तत्संग ही जीवात्मा स्वरूप तो अभिनिष्पन्न उसके संग के सा, उसके संग से उसकी संगति से ही जीवात्मा अपने स्वरूप में निष्पन्न होता है सुसंपन्न होता है निर्मलो भवती हेतु तो रेव इसी कारण से जीवात्मा प्रतिपादनम अत्र क्रियते जीवात्मा का प्रतिपादन किया गया है हर अस्तु तथि परमात्मा प्रक्रिय उससे भिन्न दहर इस जीव से भिन्न दहर तो परमात्मा जो परमात्मा है दहर वो तो प्रकरण से प्राप्त ही है प्रारंभ से चल ही रहा है तो दहर शब्द का वचन किया गया दहर का पता नहीं था ये कौन है बाद के लक्षणों में परमात्मा सिद्ध होने लगा तो दूसरे ने कहा कि यहां आत्मा का भी वर्णन है तो आत्मा का वर्णन तो मात्र इसलिए है कि ये आत्मा उस दहर को प्राप्त करके उसकी संगति से अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तस्मात न दहरो अत्र जीवात्मा अभिप्रेते इसलिए जीवात्मा अर्थ यहां पर नहीं जीवात्मा का वर्णन आया लेकिन प्रयोजन भिन्न है इस पंक्ति को मैंने योग दर्शन के संदर्भ में भी आपके सामने रखा था उससे संबंधित कुछ बातें और रखता हूं योग दर्शन में परमात्मा की प्राप्ति का नहीं लिखा ऐसा जो बोलते हैं कैवल्य की प्राप्ति तो पुरुषार्थ शून्य नाम गुणान प्रति प्रसव कैवल्यम उनका प्रतिप्रसव हो गया प्रकृति हट गई और स्वरूप प्रतिष्ठा हुआ चितिशक्ति रि चितिशक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो गई है तो जो आपको पहले बताया वो तो ये था कि इस वचन से हमें पता लगता है प्रकृति से असमास शरीर समुत्था शरीर से अलग होगा और परम ज्योति को प्राप्त होगा स्वय रूपेण अभी संपत्ति बनेगा दोनों बातें यहां पर सम्मिलित हैं, वहां एक बात कही गई है केवल इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि योग दर्शन में परमात्मा की प्राप्ति का कथन नहीं है कथन नहीं है वो मानते नहीं है ऐसा नहीं कह सकते वो मानते हैं उस परंपरा के कारण से तो जो लोग परमात्मा का वहां पर परमात्मा की प्राप्ति को मुक्ति केवल्ले नहीं मानते और योगदर्शन पे उसको आक्षिप्त करते हैं यानी योग दर्शन भी ऐसा ही मानता है वो वास्तव में योगदर्शन का मानना नहीं अपनी मान्यता को योग दर्शन पर घटा करके अपनी पुष्टि योगदर्शन से करवाना चाहते हैं कि देखो योग दर्शन में नहीं लिखा है ये परमात्मा की बात ही नहीं है वो उस संदर्भ में एक तर्क देते हैं क्या अच्छा कैबल्य का मतलब क्या होता है केवली भाव केवली भाव और केवल क्या होता है अकेला होना अब वो अभ्युगम से बोलते हैं यदि परमात्मा से मिलता है या परमात्मा का आनंद जीवात्मा लेता है तो अकेला कहां से हुआ प्रकृति से छूट गया ठीक है लेकिन अकेला तो नहीं हुआ ये तो कैवल्य नाम लिखा हुआ है केवल्य में तो अकेला रहना चाहिए वो तो अकेला नहीं हुआ तो क्या हुआ दुकेला हुआ दुकेला शब्द भी बोलते हैं, <laughs> दुकेला, धुकेला मतलब दो ही हो दो ज़्यादा नहीं, अकेला तो एक होता है <laughs> दुकेला तो भाई आत्मा परमात्मा के साथ रहेगा तो अकेला थोड़ा ना होगा केवल थोड़ा होगा वो जब केवल शब्द कहा है इससे भी पता लगता है कि परमात्मा नहीं जीवात्मा बस अपने स्वरूप में स्थित हो गया और कुछ नहीं है एक बात रखी जाती है अब इस पंक्ति को देखिए जो है तो अस्मा शरीर आज है प्रकृति से अलग हो गया इसमें कोई मतभेद नहीं वहां भी है परम ज्योति रूप संपद उस ज्योति को प्राप्त करके अब स्वयं रूपेण अभी संपत्ति निष्पत्ते अपने उसको प्राप्त करके अपने रूप में स्थित होता है अपने रूप को ठीक ठीक जानता है तो उसको पाया और अपने रूप को से मैं निष्पन्न हो गया यह क्या बात हुई परम ज्योति रूप संपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्य थे वे शरीर से हटकर के ही अपने रूप में स्थित हो जाता वो अगर प्रकृति से अलग होना ही केवल भाव होता अपने रूप में आ जाना होता तो ये वचन ही नहीं मिलता ना परम ज्योति रूप संपद्य कहने की आवश्यकता ही क्या थी केवल ही भाव है बस प्रकृति से अलग हो गया शरीर से अलग हो गया असमा शरीर समुत्था है बस परम ज्योति रूप संपद्य कहने की आवश्यकता ही नहीं थी तो परमात्मा से जुड़ करके ही हम अपने स्वरूप को ठीक जान पाते हैं क्योंकि जीवात्मा स्वयं अपने स्वरूप को जान ही नहीं सकता शरीर में रहते हुए समाधि लगा के जो स्वरूप जानते हैं वो प्रकृति के माध्यम से मन के माध्यम से इसके ज्ञान से हम जानते हैं जब ये भी नहीं रहेगा तब कैसे जानेगा अपने स्वरूप को और यदि ये कहा जाए कि नहीं आत्मा तो जब अकेला होगा तो अपने आप को जान लेगा और वो ही मुक्ति है तो प्रलयावस्था में क्या होता है प्रलयावस्था में भी तो प्रकृति छूट जाती है सत्वर स्तम अपनी सामयावस्था में रहते हैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता है तो आत्मा का कोई बंधन ही नहीं है वहां पर यह भी तो केवली है अकेला है उसको तो कोई मुक्ति नहीं कहता वो कहां से मुक्ति वो अगर प्रकृति से छूटना ही मुक्ति होती तब तो प्रलय में भी सब आत्माएं मुक्त हो जाती लेकिन ये मुक्ति नहीं है क्योंकि प्रलयावस्था में आत्मा अपने स्वरूप को भी नहीं जानता वो सुषुप्ति के समान वो मूर्छित अवस्था के समान अबोध रहता है अज्ञान अपने को जानता ही नहीं है कोई होश ही नहीं है उसको इसलिए यह तर्क करना कि बस प्रकृति से छूट गया और अपने स्वरूप में स्थित हो गया परमात्मा की कोई आवश्यकता नहीं ये पूरी प्रक्रिया से और सिद्धांत के विपरीत है ऐसा हो ही नहीं सकता अब परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा की सहायता से आत्मा अपने स्वरूप को पूरा पूरा जानता है और परमात्मा का आनंद भी ले रहा है तो अपने स्वरूप को तो चलो जान लिया परमात्मा की सहायता से ऐसा स्वीकार हो जाता है लेकिन परमात्मा का आनंद तो ले रहा है अगला प्रश्न कर रहा हूं इसी के अंदर कि चलो प्रकृति से अलग हो गया और अपने स्वरूप को बिना परमात्मा के नहीं जान पाता है आत्मा इसलिए परमात्मा की सहायता से लेकिन फिर भी और उसको अकेला भी कह लिया भाई प्रकृति से अलग है इसलिए अकेला है परमात्मा आत्मा के कार्य में कोई हस्तक्षेप थोड़ ना करता है वहां पर।, पर आत्मा को बाधित थोड़ा ना करता है प्रकृति तो बाधित करती है सहयोग भी करती है बाधित भी करती है लेकिन परमात्मा मुक्ति में आत्मा के स्वरूप को बाधित थोड़ा ना करता है जैसा आत्मा चाहता है वैसा ही रहता है वहां पर उस दृष्टि से वो बिल्कुल स्वतंत्र है अकेला है अगर दो जने दस जने साथ में रहते हो और एक दूसरे को बाधित नहीं करते हो तो कहेंगे नहीं स्वतंत्र है सब यहां पर अगर बाधित करते हो तो कैसे वो उसके अनुसार चलना पड़ता है उसके अनुसार चलना पड़ता है तब तो कहेंगे कि परतंत्र है और दस जने रह रहे हो और अपने अपने ढंग से चल रहे हो कोई किसी को बाधित नहीं करता हो कोई किसी को निर्देशित नहीं कर रहा हो तो क्या कह सकते हैं स्वतंत्र कह सकते हैं ना अकेला कह सकते हैं ना सब कुछ बिल्कुल अकेले है स्वच्छंदों में कहीं भी आ जा सकता हूं कुछ भी कर सकता हूं ऐसे ही मुक्ति के अंदर आत्मा स्वच्छंद परतंत्र न रहता हुआ वो अकेला रहता है स्वतंत्र है वो उसको एकाकी कहा जा सकता है फिर कहते हैं कि आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है तो मुक्ति में तो परमात्मा का आनंद आता है तो वो आत्मा अपने स्वरूप में कहां स्थित हुआ अपने स्वरूप में तो वो स्थिति कही जाएगी जैसा वह है वैसा रहे जैसा है वैसा रहे वो आनंद रहित है तो आनंद रहित रहे यह सौ में स्थिति बनेगी तो स्व मतलब तो अपना अपने से अतिरिक्त तो कुछ भी आ गया तो स्व में स्थिति नहीं है जैसे वृत्ति सारूप्यम इतरत्र हो गया बद्धा बद्धावस्था में वृत्तियों में जैसा है वैसा जीव को भी जान हो रहा है अब ये स्व में स्थित नहीं है ना स्व में स्थित नहीं है वृत्ति सारूप्यता हो गई द्रष्टु स्वरूप अवस्थान नहीं हुआ ये दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति नहीं हुई ये वृत्ति सारूप्य हो, हो रहा है चूंकि दूसरे का आ रहा है तो अच्छा दूसरे का नहीं आएगा तो आत्मा अपने स्वरूप में क्या रहेगा आनंद से रहित स्थिति में ही तो रहेगा आनंद तो उसका ही नहीं अपना स्व स्वरूप में स्थिति और जब हम ये कहते हैं नहीं परमात्मा का आनंद भी उसको आता है उसके हमारे को बहुत वचन मिलते हैं तो कहें कि भाई ये स्वरूप में स्थिति कहां हुई ये आत्मा की स्वरूप में स्थिति कहां हुई ये तो पर रूप में स्थिति हो गई परमात्मा के आनंद को ले रहा है वो तो आप परमात्मा को हटाना चाहते हैं तो एक तो आत्मा स्वतंत्र रहता है इसलिए उसको अकेला कह सकते हैं प्रकृति से अलग है इसलिए वो अकेला है केवली है उसको बाधा नहीं है किसी से बिल्कुल अपनी इच्छा से एकांत जैसा होता है वैसा परमात्मा के होते हुए भी एकांत है उससे कोई बाधा ही नहीं हो रही है हमारे को जैसे किसी व्यक्ति के साथ रहते हुए हमें उससे ना लेना न देना कई बार घरों में भी स्थिति बन जाती है एक ही घर में या एक ही आश्रम में कहीं भी कहीं भी घट सकते हैं <laughs> तो बोले इतने रहते हुए भी बस हम तो अकेले ही रह रहे हैं ना उससे कोई बात है ना उससे कुछ पूछना है ना हित चिंतन है ना कुछ है सब इस तरह से गृहस्थ में वो वैराग्य के कारण अकेलापन नहीं है वो अन्य कारणों से अकेलापन होता है सबके साथ रहते हुए भी बिल्कुल अकेला ही है कोई साथी नहीं अकेलापन लग रहा है जीवन के अंदर तो औरों के साथ रहते हुए भी अकेला रहा जा सकता है तो परमात्मा के साथ रहते हुए भी जीवात्मा तो अकेला है अब कहते हैं कि अपने रूप में स्थित नहीं है वो तो परमात्मा का आनंद ले रहा है उसके लिए हम एक कुछ उत्तर दे सकते हैं कि ये आत्मा का एक स्वरूप है कि वो परमात्मा के आनंद को अनुभव कर सकता है ये भी तो उसका अपना स्वरूप है अपना स्वरूप है या नहीं है एक हम कहें कि परमात्मा के आनंद से रहित आत्मा है बस और वो अपने रूप में वो है उसका अपना रूप तो परमात्मा से जो आनंद आ रहा है वो तो अपना रूप का है लेकिन परमात्मा के आनंद को अनुभव करने की जो सामर्थ्य है वो तो उसकी अपनी है उत्कप प्रकट होगी जब परमात्मा की सन्निधि होगी परम ज्योति रूप संपत्ति अवस्वेन रूपे अभिसंपत्ते निष्पत तो ये रूप तो परमा आत्मा का वही होगा जहां परमात्मा होगा और स्वतंत्रता भी है क्या है कि ऐसा तो प्रकृति के साथ भी जब जुड़ते हैं तब भी अपने रूप में प्रकट होता है जब वृत्तिशाहरूप में मित्र होता है तब भी तो वो अगर इस ढंग से अर्थ लें वही प्रकृति वृत्ति के अनुसार होता है लेकिन इन वृत्तियों को जानने की सामर्थ्य तो आत्मा की अपनी है वो चौबीस शक्तियां जो गिना रखी हैं देखने सुनने से ये जो सब सामर्थ्य है तब भी तो वो अपने रूप में हो रहा है लेकिन अपने उन शक्तियों का उपयोग करते हुए भी देखते सुनते हुए भी आत्मा अपने को ठीक ठीक जान नहीं पा रहा है वहां पर वो अपने को वृत्ति रूप ही समझ रहा है शक्ति तो हो रही है वहां अभिव्यक्ति तो हो रही है लेकिन अपने को पहचान ही नहीं रहा है लेकिन जब परमात्मा में रहता है तो वहां भी सब देखता सुनता चकता परमात्मा की सहायता से आनंद लेता गति करता अव्याहत गति से आता जाता और स्वतंत्रता अकेलापन अनुभव करते हुए उसकी सारी शक्तियां अभिव्यक्त होती हैं, प्रकट होती हैं। तो परमात्मा का आनंद लेते हुए भी वो स्वरूप में ही स्थित है एक माचिस है माचिस की तीली है जब वो जल नहीं रही है वो अपने स्वरूप में स्थित है वो अपने स्वरूप में स्थित है क्या माचिस की टीली है ना फिर वो या तो हम तीली से रगड़ के उसको रगड़ के करें या दूसरी अग्नि के संपर्क में लाएं अब वो जलने लग जाती है तो अपने स्वरूप में स्थित है या नहीं है आप अपने स्वरूप में स्थित है या वैसे है कई बार परस्पर झगड़ा हो जाता है तो बोले मैं अपने रूप में आ गया ना तो तेरे को परेशानी हो जाएगी तो भाई अपने रूप में तो अभी भी है वो मतलब तो शरीर आदि की दृष्टि से तो अपने रूप में है अथवा कोई दूसरा अपनी कुछ ऐसा बोल देता है या झगड़ा कर देता है देखो तो ये इसका रूप प्रकट हुआ है ये इसका अपना रूप है ये अपने रूप में अब आया है इसका असली चेहरा आप सामने आया है तो भई जब उससे पहले जब वो गुस्से में नहीं था या जो भी कुछ था सामान्य था तब भी तो वो अपने रूप में था हा वैसे तो था शरीर की दृष्टि से ये देखने सुनने कुछ सामान्य चीजों से लेकिन कुछ गुण या कुछ भाव वो प्रकट नहीं थे वहां पर इसलिए कहते हैं ये अपने रूप में नहीं आया तो जब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उस परम ज्योति को प्राप्त कर लेता है तब वो अपने रूप में निष्पन्न होता है पूरी तरह है। जो शक्ति सामर्थ्य आत्मा की है आनंद को भोगने की सामर्थ्य है जानने की सामर्थ्य है वो वहां अपने रूप में आ पाती है वो यूं कह लेते हैं कि भाई ईश्वर से संपर्क हो गया तो अब वो अपने रूप में कहा हुआ जैसे कि पानी अग्नि से गर्म हो जाता है वह पानी अपने रूप में कहां रहा अपने रूप में तो तब वो जब उसमें अग्नि नहीं हो ठंडा हो अग्नि आ गई तो भाई पानी अपने रूप में नहीं रहा ये भी तो पर अप, उसका अपना रूप है ठीक है नैमित्त निमित्त के कारण से आया है लेकिन जल का ये भी तो एक गुण है कि वो उबल सकता है भाप में जा सकता है उसका अपना ही तो रूप है निमित्त से आया है कोई बात नहीं तो आत्मा का अपना स्वरूप सबसे अधिक मुक्ति में आता है तो अपने रूप में पूरा हो जाता है अभी हम जो दुखी होते रहते हैं या कम सुखी होते हैं हम उतने जानवान नहीं होते हमारा अपना सामर्थ्य स्वरूप कहा प्रकट ही नहीं हो पाता है विकसित ही नहीं हो पाता है प्रकृति के संपर्क में तो परमात्मा के संपर्क में आके वो हो पाता है और उसके संपर्क में होते हुए भी हम केवल रहते हैं अकेले रहते हैं बाधित नहीं होते जैसे अकेला व्यक्ति निर्बाध कहीं भी आ जा सकता है ऐसे इसीलिए कहते हैं कि मुक्ति प्राप्ति के लिए अकेला रहना पड़ेगा पहले केवली का यहां भी तो अभ्यास होना पड़ेगा ना नहीं तो यहां पहले से ही थोड़े केवल अकेले रहने का अभ्यास तो होना, अकेले अकेले रहेंगे तो ये जो वचन है ना ये बहुत महत्वपूर्ण मिला है जो योग दर्शन की कुछ प्रश्न थे समस्याएं थे बड़े आक्षेपे हैं वर्षों से चल रहे हैं उसको हम इन वचनों से सप्रमाण इसका उत्तर दे सकते हैं पहले बोलते तो थे कि भाई नहीं प्रकृति से अलग हुआ है परमात्मा से है और परम, लेकिन ये वचन ऐसा इतना स्पष्ट मिला है ये कि इसको हम बहुत अच्छे प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और इसका खंडन नहीं कर सकते हो किसी भी तरह खंडन नहीं कर सकते तो योगदर्शन में भी परमात्मा को प्राप्त करने की और उसी को केवली भाव को प्राप्त करने की बात कही गई है ठीक है तो आगे देखिए इसका अर्थ तो इन्होंने व्याख्या तो कर दी अब आगे शंकर भाष्य की विवेचना कर रहे हैं शंकर भाष्य सूत्रम इदम अन्यथैव व्याख्यात भिन्न से व्याख्या करती है क्या व्याख्या है बोले तो तत्रोक्तम यद उत्तर वचने यद्य जीवस्य से वर्णनम अस्थि यद्यपि बाद के वचनों में जीव का वर्णन है आत्मा का वर्णन है परंतु त्र तू स वो जीव कैसा है आविर्भूत स्वरूप वो तो आविर्भूत स्वरूप वाला है अब यह आविर्भूत स्वरूप का मतलब क्या है उसी में गड़बड़ है वो जो जिसको वो आगे बताना चाह रहे हैं आविर्भूत स्वरूपो जीवो वर्णितो अस्ति आविर्भूत स्वरूप वाला जीव वर्णित किया गया है यानी जीव के दो रूप हैं एक आविर्भूत स्वरूप वाला और एक आविर्भूत स्वरूप जब नहीं हो तब ये दो तरह के रूप हुए जीव के अभिषंक उनका वचन दे रहे हैं यथा वैसा का वैसा यदस्य पार्थिकम स्वरूपम जो जीव का पारमार्थिक स्वरूप है पारमार्थिक मतलब बिल्कुल अंतिम स्वरूप है वो जीव का अंतिम स्वरूप क्या मानते हैं जो ब्रह्मरूप है उसी को उन्होंने कहा पारमार्थिकम स्वरूप परम ब्रह्म ये जो परम ब्रह्म है ये जो उसका वास्तविक रूप है तदरूपतया एनम जीवम व्याचे उस रूप की तरह से यहां इसको जीव शब्द से कहा गया है वह ब्रह्मरूप है ब्रह्मरूप होते हुए उसको जीव कहा गया न जैवे न इस जीव का जो जीव रूप है यानी बंधन वाला रूप है परिचिन्न रूप है उस तरह से कथन नहीं किया गया तो आविर्भूत स्वरूप का मतलब मान रहे हैं, जब जीव ब्रह्म रूप हो जाता है जो अपने वास्तविक रूप में परब्रह्म के रूप में आ जाता है उसको यहां पर कहा गया शंकरभाष्य जहां लिखा है उसके बाद पूर्ण विराम ले लीजिए आश्चर्य इदम यह आश्चर्य है कि यदा शंकर मते जीव से स्वरूपम शांकर मत में यानी अद्वैत मत में जीव का स्वरूप क्या है तो उसको कहें शां जीव स्वरूपम अंतकरणावच्छिन्नता स्वीक्रिय अल्प विराम अंतकरण से अवच्छिन्न यानी अंतकरण के संबंध में स्वीकार किया जाता है जीव किसको कहते हैं कि जब ब्रह्म का अंश यानी पहले अविद्या से ग्रस्त हुआ फिर वो ईश्वर इत्यादि शब्दों से कहते हैं और उसका भी जो अंश जब अंतकरण से युक्त हो जाता है अंतकरण मन आदि आदिकरणों से युक्त जब हो जाता है तब उसको जीव कहते हैं और अंतकरण से पृथक हो जाता है तो अब वो जीव नहीं कहलाता है तो जब जीव का स्वरूप इन्होंने क्या बताया जीव से स्वरूपम अंतकरण अवच्छिन्नत स्वीकृत थे से युक्त होते हुए ही स्वीकार किया जाता है अंतकरण के संबंध से उसको जीव कहा जाता है न स्वतंत्रों नित्यो अनादिर कश्चित पदार्थों अस्थि उनके मत में जीव नाम का कोई स्वतंत्र नित्य अनादि पदार्थ है ही नहीं स्वतंत्र नहीं है का मतलब है जिसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता हो ऐसा कोई जीव उनके मत में है ही नहीं नित्य भी नहीं है वो क्योंकि वो परमात्मा के अंश से बना है और वापस परमात्मा में लीन हो जाएगा तो जब परमात्मा से अंश पृथक हुआ तब तो उसकी उत्पत्ति हुई बना और जब परमात्मा में लीन हुआ तो उसकी समाप्ति हो गई उसका अपना स्वरूप नहीं रहा तथा कथम तस्य ब्रह्म संगत्या पारमार्थिकम आविर्भवति इति उच्चते तो जब अलग से वो है ही नहीं कोई तो उसकी ब्रह्म से संगति होने से वो उसका पारमार्थिक रूप आविर्भाव हो गया ये कथन कैसे होगा वो तो उसमें मिल गया उसका रूप ही नहीं रहा वहां पर किसी की संगति से किसी के गुण उभर आए ये जब भी कथन करेंगे तो दोनों चीजें अलग अलग होंगी ना लकड़ी अग्नि के संपर्क में आई तो लकड़ी का अग्नि स्वरूप प्रकट हो गया ठीक है तो दोनों अलग अलग होंगे भिन्न बिन भिन्न होंगे तो ऐसे ही यदि जीव अलग नहीं है तो इनका कथनी संगत नहीं होगा ये तो तब होगा जब जीव अलग हो तो तदा कथम तस्य ब्रह्म संगत्या पारमार्थिकम रूप आविर्भवती उच्यते तदा तू मन तन मते ब्रह्म जाए वो आविर्भूत स्वरूप वाला नहीं हुआ वो तो फिर ब्रह्म ही हो गया आविर्भूत स्वरूप तो तब कहेंगे जब जीव जीव रूप में रहे और उसमें कुछ विशेष गुण आ जाए उसके गुण प्रकट हो जाएं लेकिन अब वो जीव ही नहीं रहा उनके मत में तो वो तो ब्रह्म ही हो गया तन ब्रह्म जयते अल्प जीवत्वम तो जहात्यवा और जब ब्रह्म बन जाता है तो जीवत्व रहा ही कहा उसमें जीवत्व को छोड़ देता है तस्य तत्र लयो भवती अथवा उनके मत के अनुसार उसका वहां पर लय हो जाता है तो यदि ऐसा है तो एक तो खंडन किया ही और बोले यदि ऐसा माना भी जाए किमर्थम तरीफ तो फिर सूत्रकार ने यह क्यों बनाया इतर परामर्शात स इति चेत न असंभवात पीछे जो 18वां सूत्र आया था कि इतर के दूसरे के परामर्श से उसका कथन होने से संबंध से यदि वह ही ये दहर है तो बोले संभव नहीं है तो इतर शब्द को अलग से कैसे कथन किया यदि वो एक ही होते तो ये कथन क्यों होता है तो दहरो न जीवा इति जीव निषेध प्रपंच जो है वो जीव नहीं है और जीव के निषेध का जो प्रसंग व्याख्या प्रपंच यानी फैलाव सूत्रकार ने किया है वो फिर किस लिए किया है अगर जीव अलग नहीं है तो ये सूत्र व्यर्थ हो जाएगा इतम तो शास्त्र में वन अर्थकम ये शास्त्र यानी ये सूत्र ही भी तो व्यर्थ हो जाएगा वैशी का सूत्र बनाना ही व्यर्थ हो जाएगा इसको बहुत बड़ा दोष माना जाता है अगर सूत्र व्यर्थ होने लगे जैसे व्याकरण में भी होता है अगर हम कुछ ऐसा अर्थ करने लगे और कि तो सूत्र ही व्यर्थ हो गया बहुत बड़ा दोष माना जाता है सूत्र व्यर्थ नहीं हो सकता ना सूत्र है तो उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन भी होगा कोई सार्थकता भी होगी वो हमें दिखा नहीं पड़ेगी आगे सूत्रकार मते तो जीवोपी ब्रह्मवत नित्यो अनादिश चेतनों ब्रम्हणों भिन्न सूत्रकार के मत में तो जीव ब्रह्म के समान नित्य है अनादि है चेतन है और ब्रह्म से भिन्न पदार्थ सिद्ध होता है नैव नु नेदांत सूत्रेश अंतकरण विन्नतया जीव जीवस्य स्वरूपम तथा तीव से अत्यत्व व प्रतिपादित तस्मात्ंकर उपनिषद के किसी भी वचन में हीं पर भी आत्मा को अंतःकरण अवच्छिन्न इस तरह से कथन नहीं किया गया है और न ही ब्रह्म सूत्र में कहीं पर किया गया है इसलिए अंतःकरण अवच्छिन्न जो जीव का स्वरूप है जीव का अनित्यत्व जो प्रतिपादित किया जाता है यह शंकरवासी में ठीक नहीं कहा गया। हो गया इसी बात को और आगे कह रहे हैं कि यहां पर किसका ग्रहण होना चाहिए जो पीछे परामर्श शब्द की बात आई थी कि ये जो जीव का परामर्श वहां पर किया गया जीव का संबंध बीच में बता दिया है शब्द तो दहर था और परमात्मा का प्रकरण चल रहा था तो इसका जो परामर्श किया गया वो क्यों है उसको अगले सूत्र में बता रहे हैं बीसवा सूत्र है अन्यर्थश्च परामर्शः जीव का परामर्श या जीव का संबंध उस प्रकरण में अन्य प्रयोजन वाला है दहर के अंतर्गत समावेशित करने के लिए नहीं अन्य प्रकार का है तो अथ च परामश यो यीवात्म परामर्श स यह परमात्मा पर जीव से भिन्न जो परमात्मा है उसके लिए यह परामर्श का कथन किया गया कैसे यम परमात्म जीव स्वरूप तो अभिनष्पन्नो निर्मल शरीर बंधना निर्मुक्त तो कश्च स यो अत्रेक्षते तो जिस परमात्मा की संगति करके जीव अपने स्वरूप में निष्पन्न हो जाता है अपने स्वरूप में आ जाता है निर्मल हो जाता है शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है वो कौन है जो यहां पर संगति में अपेक्षित किया जा रहा है जब हम यू कथन करेंगे कि परमात्मा किस ज्योति को प्राप्त करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है ये वो दहर है ये वो परमात्मा है इस रूप में परमात्मा को बताने के लिए कहा गया परमात्मा की विशेषता ही बताई जा रही है ये वो तत्व है जिसको पाकर के जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है इति परम ज्योति स्वरूप तो ये बाद में का ही है परम ज्योति रूप संपद्य यथाच अत्रोक्तम परम ज्योति रूप संपद्य तस्मात अत्र दहर परमात्मा एव इति गतम् दहर का से यहां परमात्मा का ही ग्रहण करना चाहिए अब जीव का वर्णन आया है तो आया है कोई बात नहीं है उसी दहर को प्राप्त करके केवल ही हो जाता है अपने स्वरूप में स्थित होता है इसलिए कथन किया गया आगे इक्कीसवा सूत्र अल्प श्रुते है इति चेत तदुक्तम। अगर कोई यह आक्षेप करने लगे कि वहां तो अल्प की श्रुति है यानी छोटेपन का कथन है दहर का इसलिए वो परमात्मा ब्रह्म तो हो नहीं सकता तो बोले इति चेत अगर कोई ऐसा कहे फिर तो बोले तद उसका उत्तर तो हम पहले दे चुके हैं हैं। दहरो अस्मिन वचन दिया है छंदोगे का, इसमें इति या सा परमात्म संभवती परमात्मा में वो संभव ही नहीं है इति कथनम यदि कोई ऐसा कथन करे आक्षेप करे तो तद उत्तम उसका उत्तर तो हम दे चुके क्या अल्पस्थानत्वस्य अल्प स्थानत्वम एव उत्तम अल्पस्थान के विषय में पहले कहा है और इसके लिए इन्होंने उद्धृत किया ये एक, दो पहले अध्याय के दूसरे पात का सातवां सूत्र अर्भ कौक तदव्यपदेशाच नेति चेत नीचैय एवं व्योम वच्च वहां भी यही बात थी अर्भ का छोटा सा स्थान है तो इन्होंने कहा था कि निचय्यत्वाद वही निश्चय होता है परमात्मा का इसलिए ये कथन किया जैसे कि आकाश का तो इति सूत्र समाधानम तस्मादीचीनताया सिद्धम यद दहरो अत्र परमात्मा तो इसका समाधान छोटेपन का समाधान तो हम वहीं कर चुके थे इसलिए निश्चित रूप से यहां दहर का मतलब परमात्मा ही लिया जाएगा अच्छा इसके अलावा वहां पर पीछे भी उधर उन्होंने दूसरे के उनतीस तीस इकतीस सूत्रों में वहां पर भी इस, इसको इन्होंने बताया था अभिव्यक्ति आश्मरत थे लगभग वही बात थी स्थान का वहां पर अभिव्यक्ति होती है उसकी और अनुस्मृतरी वहां अनुस्मरण होता है उसका मनन होता है और संपत्ति है रीति जैमिनी वहां पर उसकी प्राप्ति होती है ये तीन भी इसी से संबंधित बातें है बोले इसका उत्तर तो दे चुके हैं लेकिन फिर भी एक बात और उत्तर दे रहे हैं तो बाईसवें सूत्र में और उत्तर दे रहे हैं अनुकृतेश तस्य अनुकृत च उसकी अनुकृति होने के कारण भी जीव परमात्मा की अनुकृति करता है अनुकरण करता है उसका ध्यान करता है उस जैसा बनने का प्रयास करता है वो भी वहीं पर ही करता है इसलिए भी परमात्मा को उस छोटे स्थान में कहा गया इससे वो एक देशी सिद्ध नहीं होता है अनुकृत तत्स्य भाष्य देखिए यद्यपि परमात्मा अल्पश्रुतित्व से परमात्मा के छोटेपन को सुना जाने से यानी शब्दों में वाक्यों में अल्पश्रुतित्व से खोल रहे हैं अल्पस्थान अल्प मतलब अल्पस्थान वो कौन सा है तो हृदय स्थानत्व से हृदय स्थान का होना इसका समाधानम पूर्वम निचवात व्योमवत उक्तम निचायत व्योमवत ये जो सूत्र था एक दो सात वहां पर कर चुके हैं तथापि अयम अन्यो हेतु प्रसंगात फिर भी प्रसंग से एक और हेतु दे रहे हैं तस्य अल्पश्रुतित्व अल्प स्थानत्व अल्पश्रुतित्व और या अल्प के कथन में जो और हेतु है वो यहां कहा जा रहा है क्या है ये परमात्मा न उस परमात्मा की अनुकृति है अभी जो जिस ढंग से ये खोल रहे हैं उसको देखते चलते हैं अनुकृति अनुकृति को खोला अनुकरणात अनु मतलब पीछे पीछे उस जैसी कृति मतलब रचना या करना अनुकृति को खोल दिया अनुकरणात इसी को आगे खोल दिया अनुष्ठान प्रयोजनात अनुष्ठान प्रयोजन वाला उस जैसा अनुष्ठान होना उस तरह से करना ध्यान आदि का तस्य जीवात्मनो अनुकृत है उस जीवात्मा की अनुकृति से उस अनुकृति को अब आगे खोल दिया अनुकूलतया हेतु तो, अनुकूलता के हेतु से जैसा जैसा अनुकूल होता है जीवात्मा की अनुकूलता की दृष्टि से कथन है कि जीवात्मा परमात्मा को उसी स्थान पर पा सकता है उसकी अनुकूलता वहीं पर है इस दृष्टि से अनुकूलता का कथन किया इसी हेतु अल्प श्रुतित्व अल्प स्थानत्व प्रतिपाद्य परमात्मा तो अनंत चूंकि परमात्मा तो अनंत है यह कहते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि परमात्मा तो अनंत है इसलिए आप सीधे सीधे जो अविधा से अर्थ आ रहा है वो वहां घटा ही नहीं सकते हो कि परमात्मा एक स्थान में रहता है जब एक तरफ अनंत कहा है तो एक स्थान में कैसे कहा जा सकता है तो ऐसे में अब तात्पर्य ही लिया जाता है उसके लिए अलग अलग हेतु है उसमें अनुकृति भी एक हेतु प्रस्तुत किया गया आगे न च तस्य सर्वतोभाव्य संगत्यम अनुष्ठातुम शक्य परमात्मा का पूरे रूप में संगति का अनुष्ठान हो ही नहीं सकता जीवात्मा एक देश में है और सोचे कि मैं परमात्मा के साथ संगति करूंगा परमात्मा के साथ मेल करूंगा तो पूरे परमात्मा के साथ करूंगा वो संभव ही नहीं है जैसे समुद्र में हम जाए तालाब में जाए और कहें कि पूरे समुद्र से मेरे संगति करूंगा समझ तो लेते हैं हम समुद्र में गए तो बोले हाँ समुद्र के संपर्क हो गया सारे से लेकिन होता तो एक ही जगह से ही है वही जहां है वहीं पर ही अनुकूलता है वहीं समुद्र में जाएंगे ऐसा ही परमात्मा के साथ में लगेगा यस्मिन ही प्रदेशे जीवा स्वरूप तो ज्ञान बताया अवतिष्ठ जिस जगह पर जीव अपने रूप में और ज्ञानी के रूप में रहता है तत् प्रदेश ही तस् से सांगत्यम कर तुम वहीं वो उसकी संगति कर सकता है एक तो स्वरूप से रहता है और एक ज्ञान स्वरूप से रहता है संगत स्वरूप तो ज्ञान बदताया उसका स्वरूप ही यही है ज्ञान वाला तो हृदय प्रदेश में जब वो रहता है वो ज्ञान वाला रहता है हृदय प्रदेश से निकल करके जब जाता है यानी शरीर से बाहर जाता है अब वो जान नहीं सकता है जिस समय उस समय संगति नहीं कर सकता इसलिए स्थान विशेष ही वहां पर अपेक्षित है उत्तम ही जीवात्मा ना स्थानम हृदयम जीवात्मा का शरीर में स्थान हृदय है ये कहा ही गया ब्रह्मुनि जी की व्याख्या के अंदर हृदय प्रदेश वक्षस्थ जो है उसी का ही ग्रहण किया गया और उदयवीर जी में मस्तिष्क का ग्रहण किया गया तो यह वचन दिया इन्होंने कठोपनिषद का अंगुष्ठ मात्र है पुरुषो अंतरात्मा यह जो अंतरात्मा है अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंगूठे जितना सदा जनान हृदय सन्निविष्ट और मनुष्यों के जनों के हृदय में सन्निविष्ट है अंदर विद्यमान है घुस्ा हुआ पैठा हुआ है पैठ बना रखे हुनिविष्ट है और साथ में सदा भी लिखा हुआ है सदा वहीं पर ही रहता है अब इस प्रसंग में जो कई बार बात आती है कि जीवात्मा अलग अलग स्थानों पर जाता है उस तरह के कुछ जगह वर्णन मिलते हैं अन्य प्रमाणिक नहीं है वैसे और है तो गौण कथन है फिर वहां कभी नेत्र में जाता है कंठ प्रदेश में जा रहा है मूर्धा में जा रहा है ऐसे शरीर के भी अलग अलग हैं। तो जब कोई जन ये कहते हैं कि भाई हृदय प्रदेश स्थान है या मस्तिष्क है तो कुछ संगति वाले भी होते हैं सामंजस्य वाले थोड़ी आधुनिक सोच रखते हैं जो तो कहते हैं कि जिस समय जीवात्मा कार्य करता है तो यहां रहता है और जब विश्राम करता है तो यहां रहता है जैसे कोई घर घर और कार्यालय उसका या दुकान <laughs> कि भाई वो दुकान में भी रहता है या कार्यालय में भी रहता है घंटों छह सात आठ घंटे और घर में भी रहता है वे तो दोनों ये ठीक है कोई क्यों झगड़ा करते हो आपस में जीवात्मा का स्थान कहाँ है इसी को लेकर के ये उसका घर है घर में आके विश्राम करता है यहां पर सोता यहां पर है और कार्य करना होता है तो यहां जाता है क्योंकि मस्तिष्क यहां पर है दो तो हो ही सकते आना जाना तो आवश्यकता के अनुसार आता जाता है लेकिन सदा जनाना हृदय सन्निविष्ट ये सदा है और उस आत्मा को क्या करना है तम स्वास्थ्य शरीर प्रवृहेत उसको अपने शरीर से निकाल ले आत्मा को कैसे निकाल ले तो मुंजा इब इसी काम धैर्य है ना एक तो धैर्य से निकालना होता है ये धैर्य बड़ी बड़ी चीज है वो जल्दी से शरीर से निकालना चाहेगा नी धैर्य से तो जो मूंज होती है सरकंडा होता है उसे बाहर तो पत्ते पत्ते से होते हैं और बीच में वो सीख होती है उसकी उसको ठीक तरह से यू निकालना होता है इसके लिए दूसरा एक सरल उदाहरण दू आपको कुल्फी वाले होते हैं ना लोहे की कुल्फी होती है तो पहले तो उस पर बर्फ में डाल के रखते हैं वो जब जमी भी होती है तो वो निकलती नहीं है वो एक डब्बा रखते हैं सादा पानी का और उसमें यूं यूं घुमाते हैं उसको तो पानी का तापमान तो अधिक होता है अंदर ठंडा होता है तो वो लोहे का जो उनका खांचा होता है सांचा होता है वो भी गर्म होता है तो जो कुल्फी का छोटा भाग होता है वो उससे सटा हुआ जो भाग होता है वो थोड़ा सा पिघल जाता है तो वो आसानी से निकल जाता है और नहीं तो नहीं निकलेगा वो से धैर्य से मुंजा दे व ईशिकां प्रहरेत उसको उससे निकाल दे प्रहेत तो इस शरीर से शरीर ऐसा है जैसे हमारा खो है और इसमें से कुल्फी को निकाल लेना है अलग से आत्मा को बड़ी आसानी से धैर्य से तेजी से निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी वो जो कुल्फी जमीरी है पूरी और यूं ही कोई खींच करके <laughs> तो टूट जाएगी या तो या क्या डंडा आ जाएगा तो बहुत धैर्य से ऐसे निकलना कि आत्मा साबत आ जाए इंसान अब आत्मा खंडित नहीं होती है लेकिन बिना किसी पीड़ा के सहजता से बाहर निकल के आ जाए नहीं तो फिर तो कष्ट होगा वहां पर तो ये कठोर का हुआ आगे कहते हैं तस्मात तस्य अनुष्ठान है तो इसके अनुष्ठान के कारण से इसका अनुष्ठान करना इसी को आगे खोल दिया है तो अनुकूलता वहां पर है अनुष्ठान की अनुकूलता वहां पर है परमात्मा अल्पस्तुतित्व परमात्मा का अल्पस्त्रुतित्व एक छोटी जगह पर कहना इसी को खोल दिया स्थान अल्पस्थान स्थानवत्व अल्पस्थानत्व छोटे से स्थान पर पना होना वह अध्यात्म ग्रंथे प्रतिपादित अध्यात्म ग्रंथों में जहां जहां परमात्मा को एक छोटे स्थान पर कहा गया वो जीवात्मा की अनुकूलता की दृष्टि से कथन किया गया वेदे चुकृति अनुकृतित्व बीजम अनुकृतित्व से बीजे निर्दिश्य थे बोले वेद में भी इसकी अनुकृति का बीज यानी संकेत मिलता है उपनिषद में तो बता ही दिया वैसे होना चाहिए लेकिन वेद में भी उसका संकेत मिलता है अनुकृति मतलब है वैसा ही बन जाना तो उसके लिए इन्होंने एक वचन दिया ऋग्वेद का तव अहम यदग्ने अहम तव म बा घा श्याम अहम स्वामी जी ने भी सूत्र मंत्र लिया था व्याख्या के अंदर प्रवचन में आशुतोष जी ने नहीं ये नहीं लिया था हाँ कदानु अंतर वरुणे भुआ नहीं हाँ उन्होंने वो लिया था ठीक है तो यद्ने श्याम अहम त्वम उस भाग को तो इन्होंने छोड़ा है त्व बा घा अहम कब त्व बा तू तु मैं हो जाए तू मैं हो जाए पहले वाले में था मैं तू हो जाऊं तो उन्होंने कहा तू मैं हो जाए अब इसमें मेरी दृष्टि से यहां पर यदग्नि श्याम अहम त्वम ये वचन आना चाहिए मैं तू हो जाऊं अनुकरण करने वाला कौन है मैं हूं मैं तू हो जाए तू मैं हो जाए इसमें तो उसने हमारा अनुकरण कर लिया परमात्मा ने ये जो वचन है उसी मंत्र का प्रारंभ का भाग यहां ज्यादा संगत है अनुकरण किसको करना है अनु अनुकृति किसको करनी है जीवात्मा को करनी है जीवात्मा परमात्मा जैसा बनेगा अच्छा इसमें क्या बोलना ठीक है नहीं रुको मैं तू हो जाए या मैं तू हो जाऊं मैं तू हो जाऊं या मैं तू हो जाए दूसरा दूसरा देखो तू मैं हो जाए या तू मैं हो जाऊं नहीं दो, दो वाक्य थे दोनों में दो दो बोले हैं मैंने मैं तू हो जाए या मैं तू हो जाऊं मैं तू हो जाऊं ये ज्यादा संगत है तू मैं हो जाए ये सादा संगत है तू मैं हो जाऊं ये नहीं क्योंकि होने वाला कौन है यहां पर तू मैं हो रहा है तो होना क्रिया किसकी तू मैं हो रही है उसके अनुसार हो जाऊं नहीं बनेगा तू मैं हो जाऊं नहीं तू मैं हो जाए इसलिए वेद मंत्र में क्या क्या यदग्ने श्याम अहम त्वम अब अहम और त्वम है यहां पर देखो पहले वचन में एक वाक्य में दूसरे में त्वम वा घास्यहम दूसरे में भी त्वम और अहम है ये दोनों दोनों ये चारों शब्द दो जगह त्वम आया दो जगह अहम आया ये प्रथमा अभिभक्ति का रूप है कर्ता का रूप है जब ये कहेंगे कि मैं तू हो जाए तो मैं तो हो गया कर्ता और तू हो गया कर्म तू मैं हो जाए इसमें तू तो है कर्ता और मैं हो गया कर्म ऐसा ही तो बोलेंगे ना लेकिन विभक्ति यहां पर दोनों जगह प्रथमा प्रथमा ही है दोनों वाक्यों में चारों शब्दों में लेकिन अंतर कैसे पता लगता है हमारे को यद्ने श्याम अहम त्वम श्याम अहम श्याम मैं हो जाऊं क्या हो जाऊं त्वम इसलिए इसके अर्थ करते समय भी दोनों अर्थ दोनों जगह से कर देते हैं कई बार यदअ्ने श्याम अहम पता ही नहीं लगता है कि मैं तू हो जाए ये कह रहे हैं या तू मैं हो जाए ये कह रहे हैं इसमें श्याम तो क्रिया को देख के अपने को पता लगे अहम श्याम उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है यद अग्नि श्याम अहम त्वम मैं हो जाऊं क्या हो जाऊं तू हो जाऊं तो पहला वचन जो है मैं तू हो जाऊं इसमें अनु अनुकृति है अनुकरण है परमात्मा जैसा होना और त्वम वा घा स्या अहम स्याह मतलब त्वम स्या मध्यम पुरुष एक है तू हो जाए क्या हो जाए मैं तू मैं बन जाए तू मैं बन जाए तो इसलिए यहां मेरी दृष्टि से वो करेंगे लेकिन अनुकरण को यहां पर पता नहीं ऋग्वेद ने इसका संकेत मिला दूसरा आगे वचन दिया अथर्व का अथर्वेद का पुण्डरीकम नवद्वारिभिर गुणे पुंडरीक कमल कमल नौ द्वार का ये शरीर त्रिभीर भी आवृतम तीन गुणों से ये ढका हुआ है आवृत है यानी त्रिगुणों से बद्ध है तस्मिन यत यक्षम उसमें जो यक्ष है ये यक्ष परमात्मा के लिए आए और वो कैसा है यक्ष आत्मनवत आत्मा वाला है वो यक्ष परमात्मा है अंदर लेकिन आत्मा वाला है अर्थात जीवात्मा वाला है वो जीवात्मा के साथ साथ में है वो अकेला नहीं है इस शरीर में वो परमात्मा अकेला नहीं है आत्मनवत है आत्मा वाला है आत्मा के साथ जैसे कि ये, किसी को कहें कि परिवार वाला है परिवार वाला है वैसे आजकल परिवार वाले का मतलब पत्नी लिया जाता है बोले बोले बोले बोले कौन है परिवार परिवार परिवार परिवार से आए आए थे थे के के के साथ थे। बच्चे तो परिवार के साथ बच्चे तो नहीं पत्नी के लिए परिवार बहुत बोलते हैं और आजकल उसके लिए फैमिली शब्द भी बोलने लगते हैं लक्षणा से देखो कैसे कैसे प्रयोग होते हैं। तो बोले उस दिन उनकी फैमिली आई थी <laughs> <laughs> तो कहना, कहना चाहते हैं कि पत्नी आई थी और उनके फैमिली आई थी क्योंकि लोग ऐसा कहने लग जाते हैं क्योंकि अर्थ से अर्थ जुड़ता चला जाता है ना लक्षणा में तो यक्षम आत्मनवत वो यक्ष कैसा है आत्मा वाला है हम कहेंगे बच्चे वाला है तो मतलब वो व्यक्ति है और बच्चा साथ में है उसके यक्षम आत्मानवत एक यक्ष है वो कैसा है आत्मा वाला यानी साथ में कोई एक है गाय कैसी है बछरे या बछी है तो गाय है और गाय के साथ में एक और है तो तस्मिन यक्षम ये यक्ष अंदर बैठा हुआ है जिसके साथ में एक आत्मा भी है तत्वी ब्रह्मविदो विदो उसी को ही ब्रह्मविद लोग जानते अर्थात परमात्मा को भी उस जगह जाना जा रहा है जहां आत्मा है आत्मा की स्थिति में जहां पर वह परमात्मा है उसी को ही जानते हैं तो अनुकृति से भी पता लगता है कि क्यों एक छोटे स्थान पर ही परमात्मा को कहा गया है आगे तेईसवां सूत्र और प्रमाण दे रहे हैं शब्द प्रमाण आएंगे ऐसा भी स्मरण किया जाता है यानी ऐसा शास्त्रों में कथन किया जाता है इस सूत्र की दो ढंग से व्याख्या की है इन्होंने पहली व्याख्या है परमात्मा तत्र हृदये स्मरियते अपनी ध्यान ध्यानियों के द्वारा परमात्मा उस हृदय प्रदेश में स्मरण भी किया जाता है उसका स्मरण हृदय प्रदेश में किया जाता है <coughs> तो पहले तो प्रमाण दे रहे हैं स्मरण का कि उस परमात्मा का स्मरण कहा गया है उसका विधान है या नहीं है तो उसके लिए इन्होंने यजुर्वेद का कथन दिया ईशोपनिषद के अंदर भी लिखा हुआ है ओम क्रतो स्मरा हे ओम हे क्रतो एक क्रतो क्रतो, क्रतो संबोधन है हे कर्मशील तू ओम स्मरा ओम का स्मरण कर हे कर्मशील मनुष्य तू ओम का स्मरण कर यानी स्मरण का विधान हो गया हमारे को एक बात इसमें अभी हृदय नहीं आया है केवल स्मरण की बात आई है आके कहा तो कहते हैं इति तू स्मरण से विधान हम स्मरण का विधान है केवल एक इतना अनेक प्रमाणों को जोड़ करके निर्णय कर रहे हैं फिर आगे कठोपनिषद कहा कश्चित धीरा कोई कोई धीर होता है इसका पहले का वचन जो है वो पराचिखानी व्यतिरणत स्वयंभू तस्मात ने इंद्रियों को जो बनाया है बहिर्मुखी बनाया है इसलिए इंद्रियां बाहरी देखती अब उसके बाद में कश्चित धीर कोई कोई धीर व्यक्ति होता है कैसा प्रत्येक आत्मानम एक अंदर की ओर आत्मा को देखता हुआ अंदर की आत्मा को देखता है अंदर की तरफ देखता है क्यों करता है कैसे करता है आवृत्त चक्षु आंखें बंद करके और क्यों करता है अमृतत्वम इच्छन अमृतत्व की प्राप्ति के लिए अमरत्व की और सुख की प्राप्ति के लिए वो ऐसा करता है तो ये अंदर की तरफ गया बाहर तो नहीं है हृदय भी अंदर ही है तो थोड़ा सा संकेत यह किया और दूसरा श्वेताशु क्षेत्र का उप गया हृदय इंद्रियाणी मनसा सन्निवेश्य। हृदय मतलब हृदय में सप्तमी विभक्ति है हृदय में इंद्रियाणी मनसा संनिवेश मन के द्वारा या मन के साथ साथ सह के योग में लेंगे ज्यादा संगत है मन के साथ साथ इंद्रियों को हृदय में सन्निविष्ट करके हृदय में एकत्र करके यानी बाहर से एक अंदर आ गया है। जो कश्चित धीरे प्रत्येक आत्मान एक आवृत्त चक्षु उसी बात को कहा कि मन के साथ साथ इंद्रियों को अंदर की तरफ लेकर के हृदय इंद्रियाणि मनसा सन्निवेश्य तो इंद्रियाणि मनश्च हृदय सन्निधाय तमरण विहित तत्र संभवती उसको वहां अंदर लेके फिर स्मरण की बात ओम के स्मरण की बात कही क्योंकि वो संभव है वहां पर हो सकती है तो ये एक व्याख्या की इससे भी परमात्मा का हृदय प्रदेश निश्चित होता है अल्पस्थान अपरा व्याख्या दूसरी व्याख्या कर रहे हैं अपिचय स्मरियते अब स्मरियते का मतलब अन्य शास्त्रों में स्मृति ग्रंथों में इसका प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है अपिचय स्मरियतें परमात्मा अल्पश्रुति हृदय प्रदेश च परमात्मा का अल्पश्रुति अल्प स्थान का कथन और हृदय प्रदेश में होना ये वहां पर कहा गया है स्मृत उपलब्ध थे स्मृति ग्रंथों में स्मृति ग्रंथों के अंदर इन्होंने इनों, कई इन्होंने गीता का और महाभारत का इसका उदाहरण दिया मनुस्मृति का उदाहरण दिया मनुस्मृति तो स्मृति ग्रंथ है ही लेकिन महाभारत और गीता गीता भी उसी का ही भाग है एक तरह से तो उनको भी इन्होंने स्मृति ग्रंथ के तरह से दिया है यहां पर तो गीता का वचन है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ठति हे अर्जुन ईश्वर सब प्राणियों के हृदेश में रहता है अब यहां पर हृदय नहीं कहते सीधे हृदेश कहते हैं यानी तो बार बार ये प्रश्न आता रहता है बोले आत्मा हृदय में रहता है तो बोले आजकल तो हृदय का प्रत्यारोपण कर देते हैं वो हटा देते हैं तो उस हृदय को उठा करके हटाया तो उस हृदय में जो आत्मा थी वो भी बाहर निकल गई अब दूसरा हृदय लेकर के लगाया तो या तो दूसरी आ गई या तो नहीं तो वो जो आत्मा उस हृदय के साथ निकल गई थी अब हृदय में है तो हृदय के साथ साथ बाहर जाएगी ही वो तो ये कैसे इसलिए प्रश्न उठता है कई बार तो यह हृदय है हृदय नहीं है हृदय के पास स्थित देश उस स्थान में रहता है हृदय को निकाल लो कर लो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसका ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ठति और महाभारत का कहा हृदय सर्वभूता नाम परवण अंगुष्ठ मात्र सब भूतों के हृदय में यह महाभारत शांति पर्व का है परवण अंगुष्ठ मात्र अंगुष्ठ के परवण के, के पर्व के समान जो पीछे अंगुष्ठ मात्र कहते हैं ना तो अंगुष्ठ मात्र का मतलब एक तो अंगूठा ये पूरा होता है जड़ से लेके ऊपर तक और पर्व मतलब ये ऊपर का जो पहला पर्व है अभी भी जब हम कहते हैं अंगूठा लगा दो तो अंगूठा लगा दो मतलब क्या होता है उसके पर्व का यही तो भाग लगाते हैं पूरा थोड़ा लगाते है कोई तो वहां जहां जहां अंगुष्ट शब्द आया वहां भी अंगुष्ठ का एक पर्व ही है और यहां तो एकदम स्पष्ट शब्द से कहा गया ऊपर का भाग केवल इतना छोटा सा ये भी सांकेतिक है वास्तव में इतना ही नहीं इस सांकेतिक मात्र है अथ ग्रसती अनंतो ही महात्मा विश्वम ईश्वर और ये जो अंगुष्ठ मात्र है ये अनंत अनंत है दूसरे शब्द पक्ष में अनंतो ही अनंत ये महात्मा बहुत बड़ी आत्मा महान आत्मा ईश्वर जो कि स्वामी है वो विश्वम ग्रसति विश्व को ग्रसित कर लेता है ग्रहण कर लेता है उसको नष्ट कर लेता है अपने में ले लेता है प्रलय अवस्था के अंदर कर लेता है तो अंगुष्ठ में भी कहा गया हृदय प्रदेश में कहा गया और अनंत भी साथ में कहा गया है सर्वव्यापक सबको लेने वाला भी कहा गया है आगे मनुस्मृति का एको हम अस्मी इति आत्मान यम कल्याण अन्य किसी को कह रहे हैं कि यह अपने आप को कल्याण प्रत समझने वाला जो कल्याण का इच्छुक है ये श्लोक सत्यात्श में भी दिया है छठे समोल्लास में वादी वगैरह के विवाह के संदर्भ में कि जो अपने कल्याण का इच्छुक है वो क्या सोचता है कि मैं यहां अकेला हूं आत्मनमिति मिति से मैं यहां अकेला हूं और मैं कुछ भी कर कर लूंगा कोई पता नहीं लगेगा तो उसके लिए कहा नित्यम स्थित हृदि ही एश ये तेरे हृदय में हमेशा स्थित है कौन पुण्य पापापीक्षिता पुण्य पाप का इच्छिता यानी देखने वाला मुनि एक मुनि मुनि कौन यहां परमात्मा कहा गया है मननशील ऐसे ही नहीं पाप और पुण्य को देखने वाला तेरे हृदय में बैठा है जब तू पाप करेगा और सोच रहा है कि मैं अकेला हूं तो नहीं अंदर वो बैठा हुआ है तो ये एक स्थान पर भी परमात्मा रहता है और उसको इस ढंग से प्राप्ति के उद्देश्य से इन प्रकरणों से कथन किया गया है तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं ओ, ओ, सभी को साधर विवादन ऑप्शन